उस देश में विश्वात्मा भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं वे जगत व्यापी जगन्नाथ हैं उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है मैं भगवान शिव इंद्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देश में निवास करते हैं गंधर्व अप्सरा पितर देवता मनुष्य यक्ष विद्याधर सिद्ध उत्तम व्रत वाले मुनि बालखिल आदि ऋषि कश्यप आदि प्रजापति गरुड़ किन्नर नाग अन्यान्य स्वर्गवासी अंगों सहित चारों वेद नाना प्रकार के शास्त्र इतिहास पुराण उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ अनेक पवित्र नदियां पूण्य तीर्थ मंदिर समुद्र तथा पर्वत सब उस देश में स्थित हैं इस प्रकार देवताओं ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में जहाँ सब प्रकार के उपभोग सुलव हैं निवास करना किस को रचिकर नहीं प्रतित होगा भला उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है उससे बड़़कर दूसरा कौन स्थान है जहाँ मुक्तिदाता भगवान पुरशोतम स्वयंग ही विराजमान हैं वे मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं देवताओं के समान और धन्य हैं जो समस्त के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं यमलोक में नहीं जाते जो उत्कल देशीय पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल है क्योंकि वे देव भगवान श्री के मुख कमल का दर्शन करते हैं भगवान का मुख कमल तीनों को आनंद प्रदान करने वाला है उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल हैं उनकी भौंहें है। केश तथा मुकुट सुंदर हैं कानों में मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं उनकी मुस्कान मनोहर और दंत पंक्ति सुंदर है वे सुंदर नाक सुंदर कपोल सुंदर ललाट और उत्तम लक्षणों वाले हैं अवंती के महाराज इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना तथा वहां की इन्द्रनीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने की कथा ब्रह्मा जी कहते हैं प्राचीन सत्युग की बात है इन्द्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इन्द्र के समान पराक्रमी थे वे सत्यवादी पवित्र दक्ष सर्वशास्त्र विसारद रूपवान सौभाग्यशाली शूरवीर दानी उपभोग में समर्थ प्रिय वचन बोलने वाले समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण भक्त सत्य प्रतिज्ञ धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण विद्वान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सब स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र थे सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन था वे शत्रु समुदाय के लिए भयंकर विष्णु भक्त सत्व गुण संपन्न क्रोध को जीतने वाले जितेंद्रिय अध्यात्म विद्या के प्रेमी मुमुक्षु और धर्मपरायण थे इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रदुम समूची पृथ्वी का पालन करते थे एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ वे सोचने लगे मैं किस क्षेत्र में किस तीर्थ में किस नदी के तट पर आत्मा किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया समस्त तीर्थों क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा परंतु सबको छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोक्तम क्षेत्र में गए वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान दान तप होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया मुनियों ने पूछा सुरश्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न मुक्तदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने त्रिभुवन विख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया प्रजापते उन्होंने श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले द्विजवरों तुम लोग जो प्राचीन वृतांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा शुभ है इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूं तुम जितेंद्रिय एवं विशुद्ध चित्त होकर सुनो मैं सत्य युग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूं इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है वहीं राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी वहां हृष्टपुष्ट मनस भरे थे उनकी चार दीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे नगर के चारों ओर अनेक खाइयां बनी हुई थीं नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्ग का अच्छी प्रकार विभाग हुआ था अनेक घर और गोपुर बने हुए थे बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं राज हंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे जो उस पुरी की श्री वृद्धि कर रहे थे अनेक यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी भात भाद की ध्वजा और पताकाओं से वह पुरी सुशोभित थी हाथी घोड़े रथ और पैदलों की सेना सब ओर व्याप्त थी अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे अनेकों जनपदों के लोग वहां बसे हुए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी वहां मलिन मूर्ख निर्धन रोगी अंगहीन तथा जुवारी मनुष्यों का अभाव था वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे वे सब रत्नों के दाता तथा सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे वहां की कुलवती स्त्रियां सब गुणों में आचार्य थीं वे पतिव्रता सौभाग्यशालीनी तथा संपूर्ण गुणों से संपन्न थीं उस नगर में अनेको वन उपवन पवित्र एवं मनोरम उद्यान भाति भात के पुष्पों से सुशोभित दिव्य देव मंदिर साल ताल तमाल बकुल नागकेसर पीपल कनेर चंदन अगर चंपा तथा अन्य अन्य मनोहर वृक्ष लता गुल्म आदि शोभा पाते थे अनेक जलाशय उस महापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं उवे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं वहां एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करें फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की तीन बार परिक्रमा करें तत्पश्चात स्नान पुष्प गंध धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है वह सब पापों से मुक्त हो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरुण हो स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है उनके सिवा वही विक्रम स्वामी के नाम से भगवान विष्णु का निवास है स्त्री पुरुष कोई भी उनका दर्शन करके फल प्राप्त कर लेता है